जीवन का लक्ष्य सुख नहीं मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुख नहीं वरन ज्ञान है सुख और आनंद विनाशी है अतः सुख को चरम लक्ष्य मान लेना भूल है संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य मूर्खतावश सुख को ही अपना आदर्श समझ लेता है पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं वरण ज्ञान है तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं और जितनी शिक्षा उसी भलाई से मिलती है उतनी ही बुराई से भी चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में भलाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूं कि अधिकांश दृष्टांतों में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है एवं प्रशंसा की अपेक्षा आघातों ने ही उनके अंतस्थ अग्नि को अधिक प्रस्फुरित कर दिया है इंद्र सुख मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है ज्ञान ही जीव मात्र का लक्ष्य है हम देखते हैं कि एक पशु जितना आनंद अपने इंद्रियों के माध्यम से पाता है उससे अधिक आनंद मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से अनुभव करता है साथ ही हम यह भी देखते हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक प्रकृति का बौद्धिक प्रकृति से भी अधिक आनंद प्राप्त करते हैं इसलिए मनुष्य का परम ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ही माना जाता है इस ज्ञान के होते ही परमानंद की प्राप्ति होती है संसार की सारी चीज़ें मिथ्या मात्र है। वे परम ज्ञान और आनंद की तृतीय या चतुर्थ स्तर की अभिव्यक्तियां केवल मुर्ख ही इंद्रियों के पीछे दौड़ते हैं इंद्रियों में रहना सरल है खाते पीते और मौज उड़ाते हुए पुराने ढरने में चलते रहना सरलतर है किंतु आजकल के दार्शनिक तुम्हें जो बतलाना चाहते हैं वह यह है कि मौज उड़ाओ किंतु उस पर केवल धर्म की छाप लगा दो इस प्रकार का सिद्धांत बड़ा खतरनाक है इंद्रियों में ही मृत्यु है आत्मा के स्तर पर का जीवन ही सच्चा जीवन है अन्य सब स्तरों का जीवन मृत्यु स्वरूप है यह संपूर्ण जीवन एक व्यायामशाला है यदि हम सच्चे जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें इस जीवन के पार जाना होगा